श्री रामकृष्ण बचनामृत चौबीस अप्रैल अठारह परिच्छेद 113 सौ श्री रामकृष्ण तथा नरेंद्र हाजरा की कथा नरेंद्र श्री राम से हाजरा अब भला आदमी हो गया है श्री राम तुम नहीं जानते कि लोग ऐसे भी होते हैं जिनके मुंह में तो राम नाम रहता है पर बगल में छुरी होती है नरेंद्र महाराज इस बात में मैं आपसे सहमत नहीं हूं। मैंने स्वयं उससे उन बातों की जांच की जिनके बारे में लोग शिकायत करते हैं मैं पर उसने साफ इनकार किया श्री राम कृष्ण वह भक्ति में जरूर दृढ़ है थोड़ा बहुत जब भी करता है पर कभी कभी उसका व्यवहार विचित्र होता है गाड़ी वाले का भाड़ा नहीं देता नरेंद्र महाराज नहीं ऐसी बात नहीं है वह कहता था उसने दे दिया है श्री रामकृष्ण उसके पास पैसा कहाँ से आया नरेंद्र रामलाल अथवा और किसी ने दिया होगा श्री रामकृष्ण क्या तुमने उससे सब बातें विस्तारपूर्वक पूछी थी एक बार मैंने जगदम्बा से प्रार्थना की थी माँ यदि हाजरा ढूँगी है तो बड़ी कृपा होगी यदि तुम यहाँ से उसे हटा दो उसके बाद मैंने हाजरा से कह भी दिया था कि मैंने तुम्हारे बारे में माँ से ऐसी प्रार्थना की है थोड़े दिनों बाद वह फिर आया और मुझसे कहा देखिए, मैं तो अब भी यहाँ बना हूं श्री रामकृष्ण तथा तो अन्य पर शीघ्र ही कुछ दिनों बाद उसने यहाँ आना बंद कर दिया हाजरा की बेचारी माँ ने मेरे पास रामलाल द्वारा कहलाया है कि मैं हाजरा से कह दू की वह कभी कभी जाकर अपनी बूढ़ी माँ को देखाया करे वह बेचारी करीब करीब अंधी ही थी और रोती रहती थी मैंने हाजरा को तरह तरह से समझाया कि वह जाकर देख आया करे मैंने उससे कहा देखो तुम्हारी माँ वृद्धा है कम से कम उसे एक बार जाकर तो देखाओ पर मेरे कहने पर भी नहीं गया अंत में वह बेचारी बूढ़िया रोते रोते मर गई नरेंद्र पर इस बार वह घर जाएगा श्री राम कृष्ण हाँ हाँ मुझे मालूम है वह घर जाएगा वह बड़ा दुष्ट है धूर्त है तुम उसे नहीं जानते गोपाल कहता था कि हाजरा क्षेत्री में कुछ दिन रहा था लोग उसके लिए घी लाते थे चावल लाते थे और भी तरह तरह की खाद्य सामग्री उसे ला कर देते थे पर उसकी उदंधता तो देखो कि वह उन लोगों से कह देता था मैं ऐसा मोटा चावल नहीं खा सकता मुझे ऐसा ख़राब घी नहीं चाहिए भाटपारा का ईशान भी उसके सांस गया था उसने ईशान से कहा सोच के लिए पानी ले आओ इससे वहाँ के अन्य ब्राह्मण उससे बहुत नाराज हो गए थे नरेंद्र मैंने उससे वह बात पूछी थी वह कहता था ईशान बाबू नेरे लिए खुद पानी लाए थे और इतना ही नहीं वह कहता था भारत पारा के बहुत से ब्राह्मण लोग भी उसे मान देते हैं हैं। और और श्रद्धा करते कृष्ण हुए वह सब उसके जप और तपस्या का फल था। जानते हो मनुष्य की शारीरिक बनावट भी उसके चरित्र पर अपना बहुत प्रभाव डालती है नाटा कद और शरीर में इधर उधर गड्ढे या कुबड़ अच्छे लक्षण नहीं है जिन लोगों के ऐसे लक्षण होते हैं उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने को बहुत समय लगता है भवनाथ खैर महाराज जाने दीजिए इन बातों को श्री राम नहीं मुझे गलत न समझना नरेंद्र से तुम कहते हो कि तुम्हें लोगों की पहचान है इसीलिए यह सब तुम्हें बता रहा हूँ जानते हो हाजरा ऐसे लोगों को मैं किस दृष्टि से देखता हूँ जिस प्रकार ईश्वर सत्पुरुषों के रूप में अवतार लेता है उसी प्रकार वह धोखेबाज और दूष्टों के रूप में भी अवतीर्ण होता है महिमाचरण से क्यों तुम्हारी क्या राय है वैसे तो सभी ईश्वर हैं महिम हाँ महाराज सभी ईश्वर हैं